जय संतोषी मां मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक महिला ने संतोषी माँ और की फिल्म जय संतोषी माँ पर एक केस दर्ज किया था जो कि सन उन्नीस में रिलीज हुई थी मित्रों वही फिल्म थी जिसने संतोषी माता का नाम संपूर्ण भारत और भारत के बाहर तक फैलाया था जी हाँ सही सुना आपने लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कोर्ट केस आखिर क्यों और किसने किया था आइये जानते हैं इस पूरे किस्से को मित्रों साल 1975 में आई जय संतोषी माँ को देश भर में देखा जा रहा था। ऊंची मीनारों वाले शहरों से होते हुए फिल्म गुजरात की रहने वाली उषाबेन ने भी देखा जहां उनके आस पास के लोग फिल्म देखकर खुशी मना रहे थे वही उषाबेन तिलमिला उठी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस फिल्म से किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं किसी की भावनाओं को ठेस क्यों नहीं पहुंची किसी और का तो पता नहीं लेकिन उषाबेन को बहुत बुरा लगा था इसलिए वो सीधा अपनी शिकायत लेकर कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने ये शिकायत की थी भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर नाम की कंपनी के खिलाफ क्योंकि इसी प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म बनाई थी खैर उषाबेन का कहना था कि फिल्म में भगवानों को गलत तरीके से दिखाया गया है फिल्म की कहानी बताती है सत्यवती नाम की महिला की वो संतोषी माता की भक्त होती है उसकी शादी के बाद ससुराल वाले उसे परेशान करने लगते हैं फिल्म में दिखाया जाता है कि ऐसे में वो संतोषी माता का ही स्मरण करती है ये देखकर लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती जैसी देवियां बुरा मान जाती हैं कि सत्यवती उन्हें याद करने की जगह संतोषी माता को क्यों पुकारती है फिल्म में आगे वो तीनों देवियां सत्यवती के लिए मुश्किल खड्ढी करना शुरू कर देती हैं ताकि उसकी आस्था की परीक्षा ले सकें। बस इसी बात पर उषाबेन को आपत्ति थी कि फिल्म वाले कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म बेचने के लिए भगवानों को बुरा दिखा रहे हैं 12 फरवरी 1976 को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस ए देसाई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की उनका कहना था कि अगर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप फिल्म मत देखिए जबकि उषाबेन का कहना था कि संतोषी माता का पुराणों में जिक्र नहीं मिलता उनके नाम पर रखे जाने वाले व्रत दंत कथाओं से आए हैं इस पर कोर्ट का रुख साफ था कि वो फिल्म बनाने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं छीन सकते और इस तरह यह केस खारिज हो गया तो मित्रों अब इस विषय को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे माता संतोषी के एक नए विषय के साथ जय संतोषी मां